ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के तृतीय अध्याय के तृतीय खंड की तृतीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य के अंतिम भाग की चर्चा हो रही है इसमें प्रज्ञा प्रतिष्ठा यह वाक्य आया है प्रज्ञान ब्रह्म इस वाक्य के पूर्व में प्रज्ञानम ब्रह्म यह है तृतीय कंडिका का अंतिम वाक्य इससे पूर्ववर्ती वाक्य है जिसे उपांत कहा जाएगा उपांत वाक्य अंतिम वाक्य के पास में जो है उसे कहा जाएगा उपांत वह उपांत वाक्य है प्रज्ञा प्रतिष्ठा इसे टीकाकार ने दो प्रकार से अवतरित किया है यानी दो शंकाओं के अलग अलग दो शंकाओं के निराकरण के लिए वेद ने प्रज्ञा प्रतिष्ठा यह वाक्य लिखा है वेद में आया है ऐसा टीकाकार कहते हैं पहली शंका ये थी कि जैसे जगत की सत्ता एवं स्पुर जगत से अतिरिक्त जो प्रज्ञान है तद अधीन है प्रज्ञानाधीन सत्ता वाला और स्फूर्ति वाला जगत है ऐसे प्रज्ञान को भी अपने से अतिरिक्त किसी अन्याधीन स्फुरन वाला एवं सत्ता वाला माना जाए ये आशंका है इसका समाधान करने के लिए मूल वेद में उपांत वाक्य आया प्रज्ञा प्रतिष्ठा इस प्रकार का अवतरण निन्यानबे नंबर पृष्ठ के टीका में प्रथम पंक्ति में लिखा गया है ना कि जगत इव प्रज्ञान्या स्पुर प्रतिष्ठय अन्यधीन आशंक्य यहां तक यही शंका बताई है कि जैसे इव युव शब्द का अर्थ है जय यथार्थ में है वो दृष्टान्त तो होता है कि जगत का स्पुरन एवं प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ है स्थिति स्पूरण शब्द का अर्थ है प्रकाश भान तो जगत का भान तथा स्थिति यानी सत्ता ये जगत से अतिरिक्त जो प्रज्ञान है तद अधीन है तो अधीन मानी गई ऐसे प्रज्ञान श्यापी इसमें अपी शब्द का अर्थ तथा निकलेगा वह शब्द का अर्थ है यथा तो अपी शब्द प्रज्ञान श्या के पास में जो अपी शब्द है वो बताएगा तथा इस अर्थ को तो जगत के सत्तास पुराण के तरह ये अपी शब्द का अर्थ निकलेगा प्रज्ञान का भी स्पुर एवं प्रतिष्ठा यानी स्थिति अर्थात सत्ता अन्यधीन मानी जाए इस शंका का समाधान करने के लिए प्रज्ञा प्रतिष्ठा ये वाक्य आया इसमें भाष्कर भगवान ने व्याख्यान के लिए अपेक्षित सर्वस्य जगत ये दो पद जोड़ दिए यानी संपूर्ण जगत का जगत की प्रतिष्ठा और प्रज्ञा प्रतिष्ठा कौन है प्रतिष्ठा ये उपलक्षण रहेगा स्पुरन का भी तो संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा ये ब्रह्म है क्या नाम प्रज्ञान है और पहले प्रज्ञा चक्षुर इससे स्पुरन को बताया ही है कि जगत की स्पूर्ति यानी स्पुरन प्रज्ञा ही है प्रज्ञा लोक इसमें नेत्र शब्द का चक्षु अर्थ करके ये बताया गया कि प्रज्ञा के प्रज्ञाधीन स्पुरन वाला ये जगत है लोक शब्दित तो। और यहां पर प्रज्ञा प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ स्थिति होगा तो संपूर्ण जगत की स्थिति प्रज्ञा है यानी प्रज्ञा, अधी, प्रज्ञाधीन है तो संपूर्ण जगत का स्पुरण हेतु एवं स्थिति हेतु जो प्रज्ञान है वह स्वयं प्रकाश है और आश्रयांतर रहित है इसलिए उसे अन्यधीन स्पूर्ति वाला और अन्याधीन स्थिति वाला नहीं कहा जा सकता ये प्रज्ञा प्रतिष्ठा सर्वस्य जगत इस वाक्य का तात्पर्यार्थ निकलेगा इसे बताया गया भाष्य में टीका में आशंक के बाद में तात्पर्य को कि तस्व्रकाशत्वाद ये एक हेतु हुआ वो स्वयं प्रकाश होने से अन्याधीन स्पुर यानी प्रकाश वाला नहीं होगा पर पर प्रकाश्य नहीं होगा और वह स्वमहिमा में ही, ही प्रतिष्ठित होने के कारण आश्रय अंतर का अभाव रहेगा इसलिए उसे नहीं कहा जा सकता अन्य स्थिति वाला तो अन्य अन्याधीन स्थितिक्व भी नहीं रहेगा उसमें और पर प्रकाशित्व तो भी नहीं रहेगा नैव में एवं का अर्थ है अन्याधीन स्पुरन तथा स्थिति स्थितिकत्व ये प्रज्ञान में नहीं है ये एक प्रकार से प्रज्ञान प्रज्ञा प्रतिष्ठा इस वाक्य का अवतरण हुआ एक शंका का निराकरण करने वाला अब प्रकारांतर से अवतरण लिखते हैं टीकाकार प्रज्ञा प्रतिष्ठा इसी वाक्य का इसे देखिए यद वाह सत्ता प्रज्ञानाधीनत्वात् अपि प्रज्ञाने जगत सत्तास्फूर्त्यो प्रज्ञाधीनवात्पत्दि अवस्था प्रज्ञे प्रतिष्ठन वाचारंभ न्या प्रज्ञान्यतिकेण अभान सर्दे रज्ज्वादीव सर्व पर्यवसान भूमि रीत्याह प्रज्ञा प्रतिष्ठेति। तो यहां पर उदाहरण है सर्पादे रज्ज्वादी रिव यहां पर भी इव शब्द का अर्थ है यथा सर्पादिका यानी रस्सी में प्रतीयमान सर्पादिका अधिष्ठान होते हैं रजवादी क्या नाम रजवादी ही अधिष्ठान है यानी परिवसान भूमि है ये लगाना कि ये व यानी यथा सर्पादे है रजवादी परिवसान भूमि ये दृष्टांत वाक्य को पहले समझ लीजिए तो जैसे सर्पादी अध्यस्त पदार्थों की पर्यवसान भूमि उनका अधिष्ठान भूत रजवादी है और पर्यवसान भूमि का अर्थ है अधिष्ठान अबाधित तत्व अबाधित स्वरूप सर्पादी अध्यस्त स्वरूप का तो बाद होता है और रजवादी स्वरूप रहता है अबाधित तो जो सर्पादी का अबाधित स्वरूप रहेगा बाध के अनंतर अवशिष्ट रहेगा उसे कहा जाता है पर्यवसान भूमि तो अध्यस्थ सर्पादी की व्यवहारिक अवस्था में पर्यवसान भूमि हुई रजवादी जैसे ऐसे ही ये व्यावहारिक सत्ता वाले रज्वादी जो पदार्थ है आकाशादि पंचमहाभूत और भौतिक स्थूल भूत और समष्टि वेष्टि सूक्ष्म शरीर और समष्टि वेष्टि स्थूल शरीर तथा उनके भोग्य और भोग स्थान भूत ये लोक भूर भूभुआदि ये सारा प्रपंच ये रहेगा सर्पादि स्थानीय और रज्जु स्थानीय होगा प्रज्ञान इस अभिप्राय से लिखते हैं कि रज्जुआदि जैसे परिवसान भूमि है ऐसे आप ये जो संपूर्ण जगत है सर्वस्व जगत हो सत्तास्पूर्त्यो प्रज्ञाधीनवात तो सर्पादिकी सत्ता एवं सर्पादिकास्पुरन रज्वादी के अधीन है ऐसे संपूर्ण जगत का भी सत्तास्पुर जिस प्रज्ञान के अधीन है माना जाएगा वह प्रज्ञान जगत का उपादान कारण है इसलिए कहा उत्पत्ति अपनी अपि सु प्रज्ञाने प्रतिष्ठितत्वेन जो पदार्थ यानी कार्य जिसमें अपने उत्पत्ति के समय स्थिति के समय एवं लय के समय अवस्थित होता है उसे कहा जाता है उस कार्य के प्रति उपादान कारण घट अपनी उत्पत्ति के समय भी मिट्टी में अवस्थित होता है स्थिति काल में भी मिट्टी में ही रहता है और लय होता है तो मिट्टी में ही रहता है इसलिए मिट्टी हो गई घड़े का उपादान कारण ऐसे रज्जू के रहते हुए ही सर्प की अभिव्यक्ति रूप उत्पत्ति होती है और भाषमानता रूप सत्ता रहती है और रज्जू का ज्ञान होने पर वह रज्जू में ही विलीन हो जाता है सर्प इसलिए रज्जु को माना जाएगा अध्यस्त सर्प का उपादान कारण विवर्त उपादान कारण ऐसे संपूर्ण जगत का विवर्त उपादान कारण माना जाएगा ब्रह्म को इस अभिप्राय से लिखा कि सर्वस्य जगत सत्ता स्पूर्तियो प्रज्ञाधीनवात संपूर्ण जगत की सत्ता यानी स्थिति तथा स्पूर्ति ये प्रज्ञान के अधीन होने से उत्पत्तियादिशु अपि अवस्थासु प्रज्ञाने प्रतिष्ठित सारे जगत में प्रज्ञान में प्रतिष्ठितत्व रहेगा यानी अपने तीनों कालों में उत्पत्ति काल स्थिति काल तथा लय काल में जगत प्रज्ञान में ही रहेगा इसलिए तद उपादान यानि सर्वस्व जगत तद उपादानवाच्य ऐसा अन्वय करिए ये पंचमयंत तद उपादानत्व का जगत में अन्वय करना है जगत तदउप उपादान इसमें तद शब्द से लेना प्रज्ञान को तो तद है यानी प्रज्ञान है उपादान कारण जिसका ऐसा बहुरी समास रहेगा तो प्रज्ञान उपादान कारण है संपूर्ण जगत का इसलिए संपूर्ण जगत को कहा जाएगा तद उपादान उसमें एक धर्म रहेगा तद उपादानत्व। तो प्रज्ञान उपादानत्व तो संपूर्ण जगत में होने से क्या होगा कि प्रज्ञान ही संपूर्ण जगत का पर्यवसान भूमि होगा ऐसा अनुय करिए सर्वस्व जगत प्रज्ञानम एव पर्यवसान भूमि ये दार्टान्त के समय ऐसा अन्वय होगा संपूर्ण जगत का प्रज्ञान ही पर्यवसान भूमि है यानी अधिष्ठान है अबाधित स्वरूप है जैसे सर्पादी का अबाधित स्वरूप रजवादी है ऐसे संपूर्ण जगत का अबाधित स्वरूप कौन होगा प्रज्ञान ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि संपूर्ण जग... जैसे स... रजवादी उपादानक है सर्पादी ऐसे प्रज्ञान उपादानक है ये संपूर्ण जगत इसलिए इसी अभिप्राय से हेतु बताया तदुपादानत्वात् ये व्याप्ति रहेगी यत्र यत्र तत्र तत्र तत्पर्यवसान भूमित्व यथा सर्पादे रज्वादि ये दृष्टान्त वाक्य रहेगा ये युक्ति है अनुमान है और एक हेतु बताते हैं कि वाचारंभ न्यायेन न प्रज्ञान व्यतिरेक अभावात ये एक हेतु हुआ कि वाचारंभ एक न्याय है यानी अधिकरण है तद अन्यत्व आरंभ शब्दादिभ्य ब्रह्म सूत्र में द्वितीय अध्याय में आता है न तो तद अन्यत्व इसका अर्थ है कार्य कारण का अभेद होता है तद अनन्यत्म में तयोह अन्यम तद अनन्यत्व ऐसा समास है और तयो शब्द से ग्रहण किया जाता है कार्य कारण को तो कार्य कारण का यानी अभेद है क्यों तो वाचा आरम्भ शब्द तो आरम्भ शब्द है वाचारंभम विकारो नामध्येयम ये दो छांदोज्य में आया हुआ वाक्य ये बताता है कि जो विकार हैं कार्य हैं वो वाचारंभ हैं यानी मिथ्या है कल्पित है अध्यस्त है रजवादी में सर्पादि के तरह और जिसमें अध्यस्त है वो सत है सदैव सौम्य ईदम ग्रासित एक में वितीय से बताया गया तो संपूर्ण जगत है विकार सत का इसलिए सत उपादानक कहा जाएगा संपूर्ण जगत को और वहां सत का मतलब ब्रह्म तो ब्रह्म उपादानक यानी प्रज्ञान उपादानक ब्रह्म को हो सत कहो प्रज्ञान कहो एक ही अर्थ को उपलक्षित कर रहे हैं ये सब शब्द तो प्रज्ञान उपादानक कहना यहां आयतरे उपनिषद में और छांदोग्य उपनिषद में सदउपादानक कहना एक ही बात है क्योंकि सत पदार्थ और प्रज्ञान पदार्थ अलग अलग नहीं है शब्द अलग है लेकिन दोनों शब्द एक जगत के विवर्त उपादान कारण को उपलक्षित कर रहा है इसलिए वाचारंभ न्याय हुआ कि यह जगत अपने विवर्त उपादान कारण सत्य में अध्यस्त होने से प्रज्ञान से प्रज्ञान व्यतिरेकन अभावात् याने सर्वस्य जगत प्रज्ञान व्यतिरेके अभाव तो जैसे रज्वादी व्यतिरेके सर्पादि का अभाव है ऐसे प्रज्ञान व्यतिरेक से प्रज्ञान व्यतिरेक का अर्थ प्रज्ञान के बिना स्वतंत्र इनकी सत्ता नहीं है प्रज्ञान की सत्ता से ही सत्ता है तो प्रज्ञान व्यतिरेक न अभात संपूर्ण जगतः प्रज्ञानम एव पर्यवसान भूमि ऐसा अनुय होगा प्रज्ञान ही संपूर्ण जगत की पर्यवसान भूमि है यानी अबाधित स्वरूप है इस अभिप्राय से भाष्य में ये वाक्य आया कि प्रज्ञा प्रतिष्ठा मूल का वाक्य है और किसकी प्रतिष्ठा प्रज्ञा है माने सर्वस्य जगता। तो प्रतिष्ठा है प्रज्ञा का मतलब पर्यवसान भूमि है यहाँ प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ निकलेगा पर्यवसान भूमि और पर्यवसान भूमि का अर्थ निकलेगा अधिष्ठान इसलिए टीकाकार लिखते हैं ये पर्यावाचक शब्द है करके कि प्रतिष्ठा प्रज्ञा प्रतिष्ठे के बाद में है टीका में कि प्रतिष्ठा ध्रुवम पर्यवसान भूमि ही परिशिष्टम वस्तु तो प्रतिष्ठा शब्द का यह अर्थ निकलेगा कि जो ध्रुव वस्तु है ध्रुव कहते हैं नित्य को अविनाशी को और दूसरा इसका प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ निकलेगा पर्यवसान भूमि और उसका भी अर्थ निकलेगा परिशिष्ट वस्तु यानि बाध होने पर जो बाध के अवधि के रूप में अवशिष्ट रहती है जिसका बाध नहीं होता है ऐसी वस्तु को पर्यवसान भूमि कहा जाता है वह पर्यवसान भूमि है प्रज्ञानी। प्रज्ञान से अतिरिक्त संपूर्ण कार्य कार्यकारणात्मक प्रपंच का बाध हो जाता है और अबाधित रूप से रहता है प्रज्ञानी। इसलिए प्रज्ञान को माना गया प्रतिष्ठा यानी पर्यवसान भूमि किसकी सम, सर्वस्य जगत तो संपूर्ण जगत की परिवसान भूमि प्रज्ञान है यानी अधिष्ठान है ये यहां पर बताया गया अब तस्मात् तस्मात्म ब्रह्म ये जो वाक्य है मूल में तो है प्रज्ञानम ब्रह्म तो प्रज्ञान की ब्रह्मरूपता में हेतु बताने वाले ये सब वाक्य हुए कौन से तृतीय खंड में प्रथम कंडिका से लेकर के तृतीय कंडिका के उपांत वाक्य तक जित प्रज्ञा प्रतिष्ठा ये उपांत वाक्य हैं तृतीय कंडिका का तो कोयम आत्मा उपासमह से लेकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा यहां तक के वाक्यों ने प्रज्ञान को बताया निर्विशेष वह निर्विशेष चेतन है प्रज्ञान इन सब वाक्य आ, पूरे वाक्य का तात्पर्य निकालेंगे कोयम आत्मा से लेकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा तक के मूल ग्रंथ का तो तात्पर्यार्थ निकलेगा कि जो प्रज्ञान है यानी चेतन है प्रकृष्ट चेतन है वह आत्मा है और वही निर्विशेष है निर्विशेष चेतन है निर्विशेष चेतन आत्मा है ये इतना पूरे ग्रंथ का तात्पर्य निकलेगा निर्वि... जिस आत्मा को जान करके मैं के रूप में अनुभव करके वाहनदेव जी मुक्त तो हुए अमृतत्व को प्राप्त तो हुए वह आत्मस्वरूप है निर्विशेष प्रज्ञान ये यहां पर बताया गया है और ब्रह्म भी निर्विशेष है और यहां प्रज्ञान को भी निर्विशेष बताया तो जिस कारण से निर्विशेष चेतन प्रज्ञान पदार्थ है उस कारण से प्रज्ञान ही ब्रह्म है ये यहां पर प्रज्ञान पदार्थ और ब्रह्म पदार्थ अलग अलग नहीं है ये बताया जा रहा है तस्मात तस्मात्म से इसमें तस्मात शब्द का अर्थ निकलेगा प्रज्ञानस्य निर्विशेष चेतनत्वात तो प्रज्ञानस्य निर्विशेष चेतनत्वात प्रज्ञानम यानी निर्विशेष चेतनम एव ब्रह्म निर्विशेष चेतन ब्रह्म है प्रज्ञान ब्रह्म है यह अर्थ निकलेगा यानी ब्रह्म पदार्थ को ही बताने वाला प्रज्ञान पदार्थ है पद है ब्रह्म पदार्थ को बताने वाला ये ये कहा जा रहा है इसी प्राय से टीका में टीकाकार अवतरण लिखते हैं तस्माच इत्याह तस्मादिति तो सिद्ध का मतलब प्रज्ञान ही अबाधित वस्तु है यह निश्चित होने पर यह वंच का निकलेगा उक्त प्रकार से प्रज्ञान ही एक अबाधित वस्तु है यह निश्चित होने पर और प्रज्ञान पदार्थ कौन है प्रत्येगात्मा यानी अंतरात्मा तो अंतरात्मा ही अबाधित वस्तु है यह सिद्ध होने से प्रज्ञान से निर्विशेषत्वादिक सिद्धम ऐसा करिए तो प्रज्ञान पदार्थ रूप जो प्रत्यत्मा है उसमें निर्विशेषत्व सिद्ध होगा आदि शब्द से निर्विशेषत्व और निर्विकारत्व आदि ये सब लेना तो प्रज्ञान पदार्थ स्वतः निर्विशेष है निर्विकार है निर्विषय है ये सिद्ध होने से यही सिद्ध हुआ ऐसा कौन है ब्रह्म है इसलिए प्रज्ञान ही यानी प्रत्येक आत्मा ही सबकी आत्मा ब्रह्म है ये अर्थ निकलेगा इस अभिप्राय से लिखा तस्मादिति अब तस्मा शब्द का अर्थ टीका ने बताया कि परिशिष्टत्वेन प्रज्ञान तो प्रज्ञान पर अंतरात्मा और वही परिशिष्ट रह गया पर्यवसान भूमि के रूप में रहा इसलिए माना जाएगा कि परमार्थ सत्यत्व प्रज्ञान में ही होने से परमार्थ सत्य के रूप में अन्यत्र उपनिषदों में ब्रह्म को बताया इसलिए प्रज्ञान पदार्थ ब्रह्म ही है ये निश्चित होगा प्रज्ञान और यानी प्रत्येक आत्मा तथा ब्रह्म कोई अलग अलग वस्तु नहीं है एक है अब प्रज्ञान ब्रह्म इस वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ को बताते हैं भाष्यकार भगवान तद एत इत्यादि से इसका उत्तरण है टीका में कि ब्रह्म शब्दार्थम आह इति तो प्रत्यमित इत्यादि से भगवान भाष्यकार प्रज्ञान ब्रह्म इस वाक्यस्थ प्रज्ञान ब्रह्म पदार्थ को बताते हैं प्रज्ञान पदार्थ बता दिया प्रज्ञा प्रतिष्ठा यहाँ तक तो टिप्पणीकार कहते हैं दो नंबर में तदेत पर जो टिप्पणी है तत्पर तो तत्का कर दिया प्रज्ञानम और ये तत्त शब्द पर तीन नंबर टिप्पणी है उसका आगे अर्थ करता है उससे पहले यानी ये तीन नंबर टिप्पणी प्रत्यस्तमित पर है और तद एत ये, ये जो दो सर्वनाम है यह परामर्शक है प्रकृत प्रज्ञान पदार्थ के इसलिए उसका अर्थ कर दिया प्रज्ञानम इन दो सरोनामों का और आगे लिखते हैं दो नंबर में ही टिप्पणीकार कि टीकाकार के अनुसार भाष्य में इस वाक्य के प्रारंभ में तद एत ये दोनों सरोनाम है नहीं भाष्य वाक्य का प्रारंभ ब्रह्म पदार्थ को बताने वाला जो भाष्य वाक्य उसका प्रारंभ टिप्पणीकार के अनुसार प्रत्यस्तमित सर्व उपाधि विशेषम इसी पद से है प्रारंभ इसलिए टिप्पणीकार ने लिखा दो नंबर में कि तद एत टीकाक्र मते नास्ति तो इति यानी तद एत ये दो सर्वनाम ब्रह्म पदार्थ को बताने वाले वाक्य के प्रारंभ में टीकाकार के अनुसार नहीं है इस वाक्य का प्रारंभ इसी से सीधा होगा टीकाकार के अनुसार यदि टीकाकार के अनुसार तद शब्द होता तो अवतरण में जो प्रतीक लिखा है ना प्रत्यस्तमित उससे पहले तद ये तत्प्रत्यस्त मितेति ऐसा लिखते हैं इन सरोनामों को भी ले लेते हैं ना प्रतीक में लेकिन टीका में नहीं लिया है इसलिए टिप्पणी कार ने यह कहा कि टीकाकार के अनुसार तद, तद से इस वाक्य का प्रारंभ नहीं है तो ब्रह्म ब्रह्मशब्द आह प्रत्यस्तमितेति आगे हैं प्रत्यमित उपाधि विशेषम ये सब लिखने से पहले इसका नाम इस वाक्य का विचार करने से पहले इसको देखिए थोड़ा टीका को प्रत्यस्तमित इससे ये इसके बाद वाली जो टीका है कि अस्मिन पक्षे ब्रह्म शब्दे न प्रत्यगात्म निर्विशेषवादिकम एव अर्थः शब्दस्य मानस्य ब्रह्मशब्द सेशुद्धवाद प्रतीय तो यहां पर जो है टिप्पणी कार ने जैसे प्रज्ञा प्रतिष्ठा इसका अवतरण दो बार लिखा है ना ये प्रतिग्रहन टीका में दो बार है प्र, प्रज्ञा प्रतिष्ठे प्रज्ञा प्रतिष्ठे ये अलग अलग दो पक्ष में दो प्रकार का अर्थ किया गया है ऐसे ये प्रत्यस्थमित इत्यादि वाक्य का भी टीकाकार ने दो प्रकार से अवतरण लिखा है एक तो ब्रह्म शब्दार्थम आह प्रत्यस्थ मिति ये हुआ और दूसरा आ रहा है आपका ये जो आ, उपांत पंक्ति है यानी नीचे से द्वितीय पंक्ति है उसमें पहला पद प्रत्यस्तमितेति, यहां पर ये प्रत्यस्तमितेति ये है ननु इत्यादि से आशंका करके उसका समाधान करने वाला प्रत्यस्तमित इत्यादि विशेषण है ये टीकाकार कहेंगे यानी शुरू से ही अलग अलग टीकाकार के अनुसार दो पक्ष आए हैं वो दो पक्ष कौन हैं? एक तो है कोयम आत्मा से लेकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा यहाँ तक का पूरा ग्रंथ प्रज्ञानम ब्रह्म को छोड़ करके त्वम पदार्थ शोधन परख है ये माना और दूसरा पक्ष था कोयम आत्मा से लेकर के येते सर्वे देवा यहा तक का ग्रंथ त्व पदार्थ शोधन परख है और बाकी इमानीच पंचभूतानी से लेकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा तक का मूल ग्रंथ तत्पदार्थ शोधन परख है ऐसे दो पक्ष थे ना उसमें से जो प्रथम पक्ष है कोयम से लेकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा तक तुम पदार्थ शोधन करने वाला ही ग्रंथ है ऐसा मानने वाला पक्ष यह पक्ष एक प्रकार से वेदांत में प्रसिद्ध जो दो वाद हैं एक जीववाद और अनेक जीववाद ये दो पक्ष आते हैं ना तो उसमें से एक जीववाद का परामर्श क्या नाम समर्थक माना जाएगा प्रथम पक्ष तो प्रथम पक्ष ये मूल वेद में एक जीववाद कहाँ पर है इसे स्पष्ट करने के लिए ये प्रथम पक्ष होगा कोयम आत्मा से लेकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा यहाँ तक का ग्रंथ एक जीववाद को ही बताता है यानी आयत्रे उपनिषद का तृतीय अध्याय का प्रथम खंड तृतीय अध्याय ही एक ही खंड है इसमें एक जीववाद का समर्थक है ये प्रथम पक्ष के अनुसार इसे टीकाकार अश्विन पक्षे इत्यादि से बता रहे हैं इसलिए दस नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं कि अश्विन शब्द का अर्थ आद्य आद्य पक्षे तो अस्मिन पक्षे का अर्थ निकलेगा आद्य पक्ष यानी प्रथम पक्ष उपप्रथम तो पक्ष है पूरा ग्रंथ प्रज्ञा प्रतिष्ठा तक का तुम पदार्थ शोधन परख है ये पक्ष इस पक्ष में लगा दीजिए इसको अब ये टीका को पहले इतना पढ़िए प्रथम पक्ष वाली टीका जितनी है तो अस्मिन पक्षे ब्रह्म शब्देना ब्रह्मशब्देन प्रत्येगात्मनो निर्विशेष्वादिकरण समर्थित तो ये जो प्रज्ञान ब्रह्म वाक्य है इसमें प्रज्ञान शब्द और ब्रह्म शब्द का सामनाधिकरण प्रयोग हुआ ये सामनाधिकरण्य किस अर्थ में है तो कहते हैं निर प्रज्ञान पदार्थ के आदि का समर्थन करने के लिए समानाधिकरण प्रयोग है तो अभी तक के ग्रंथ ने प्रज्ञान पदार्थ को निर्विशेष बताया और ब्रह्म का ये प्रज्ञान पद का समानाधिकरण ब्रह्म पद भी ये बता रहा है कि प्रज्ञान निर्विशेष है तो ब्रह्म शब्द भी पूर्व ग्रंथ के तरह प्रज्ञान में निर्विशेषत्व का समर्थक मात्र होगा ये नहीं कि शोधित तदर्थ को बता रहा है ब्रह्म शब्द। ऐसा नहीं अभी तो ब्रह्म शब्द भी क्या बताएगा कि पूर्व वाक्यों ने जो प्रज्ञान को निर्विशेष है करके बताया बिल्कुल प्रज्ञान पदार्थ निर्विशेष ही है ऐसा समर्थन करेगा ब्रह्म शब्द इसीलिए समानाधिकरण प्रयोग है ये लिखते हैं टीकाकार कि अस्मिन पक्षे ब्रम्शबे समर्थ्यते तो समर्थ्यते इसमें कार का व्यावर्त होगा ये अलग तत्पदार्थ और त्व पदार्थ का आइक्य इस पक्ष में नहीं बताया जा रहा तत्पदार्थ तो कोई अलग है और उसके साथ प्रज्ञान पदार्थ जो त्व पदार्थ है उसका अभेद बताया जा रहा हो ऐसा नहीं है ये कौन बताएगा एवकार तो ब्रह्म शब्द से प्रत्येक आत्मा यानी प्रज्ञान पदार्थ में आदि का समर्थन कैसे किया जा रहा है कहते समानाधिकरण तो समानाधिकरण प्रयोग करके हाँ तो इस पक्ष में महावाक्य नहीं है एक एक है आपका उपक्रम में भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग कहीं नहीं है अर बीच में एक बार ब्रह्म शब्द आया है कहा आपके येश ब्रह्म येष इंद्र यहां पर वो ब्रह्म शब्द भी हिरण्यगर्भ का परामर्शक है और सरोपरि माना जाएगा आत्म पदार्थ को जो उपक्रम में कहा गया इस पक्ष में और वो आत्म पदार्थ ही जब मायोपाधिक होता है तो परमेश्वर होता है इसी प्रज्ञान को ही प्रज्ञान हुआ निर्विशेष निरुपाधिक चेत, निरुपाधिक चेतन ये है आत्म पदार्थ प्रज्ञान पदार्थ उपक्रम वाक्यस्थ आत्मा और इधर जो है प्रज्ञान ये दोनों एक है वो है अंतरात्मा निर्विशेष चेतन निरुपाधिक चेतन और इसी आत्म पदार्थ की यानी प्रत्येक आत्मा की माया रूप उपाधि होती है तो सर्वज्ञ परमेश्वर वह प्रज्ञान पदार्थ कहलाता है और उसी माया रूप उपाधि के साथ साथ समष्टि सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि वाला हो जाता है ये प्रत्येगात्मा तो हिरण्यगर्भ और फिर उन्हीं दो उपाधियों के साथ साथ समष्टि स्थूल शरीर को भी अपनी उपाधि के रूप में स्वीकार करता है प्रज्ञान पदार्थ तो विराट इसलिए यहां अपरम ब्रह्म ये एवं यानी प्रज्ञान अंतरात्मा यह प्रज्ञान पदार्थ ही है ये सब जो वहां आया था कि विराड अपर ब्रह्म भी प्रज्ञान ही है प्रत्येगात्मा ही है प्रजापति भी प्रत्येगात्मा है इंद्र शब्द से भी परमेश्वरत्व गुण तो को लेकर के वो बताया गया था कि वही यही है ये सब और यहां ब्रह्म शब्द से लिया जाएगा फिर शुरू में तो निर्विशेषत्व और माया उपाधि वाला होता है तो परमेश्वर लेकिन है कौन प्रज्ञानी का मतलब यहां आयतरे उपनिषद के तृतीय अध्याय में कहो या पूरे आयतरे उपनिषद में कहो आत्म पदार्थ को प्रधान माना और आत्म पदार्थ के वास्तविक स्वरूप का समर्थक के रूप में ब्रह्मा शब्द का प्रयोग किया है प्रज्ञानम ब्रह्म ये वाक्य एक प्रकार से जैसा प्रज्ञा प्रतिष्ठा इत्यादि पूर्ववर्ती वाक्य जो है प्रज्ञान पदार्थ में निर्विशेषता को बताते हैं तो प्रज्ञानम ब्रह्म ये वाक्य भी कहेगा पूर्व ग्रंथ ने जो प्रत्येक आत्मा को निर्विशेष बताया है निरुपाधिक बताया है वो बिल्कुल वैसा ही है ऐसा प्रज्ञानम ब्रह्म ये वाक्य बताएगा यानी प्रज्ञान का समानाधिकरण ब्रह्म शब्द बताएगा ये प्रथम पक्ष के अनुसार तो अस्विन पक्षे ब्रह्मा शब्देना प्रत्य आगे प्रत्यत्म सम्य निर्विशेष्वाद क्योंकि ब्रह्मा शब्द भी निर्विशेष निर्विकार चेतन को ही बताता है इसलिए जो प्रज्ञान पद का अर्थ यहाँ पर पूर्व ग्रंथ ने बताया है वही ब्रह्म शब्द भी का अर्थ है ब्रह्म शब्द का अर्थ भी वही है कोई दूसरा नहीं है इसलिए कहा ब्रह्म शब्द से निर्विशेषत्वादिकम एव अर्थ इसलिए ब्रह्म शब्द ने एक प्र, प्रज्ञान ब्रह्म इस वाक्यस्थ ब्रह्म ने क्या कर दिया कि प्रज्ञान के निर्विशेषत्वादि का समर्थन किया है शब्द शब्द ही शब्द से ही से नित्य शुद्धत्वादय अर्था प्रतीयते तो जब ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो ब्रह्म शब्द के दो अंश निकलते हैं अवयव निकलते हैं एक प्रकृति रूप अवयव अवयव और दूसरा प्रत्यय रूप अवयव उसमें से प्रकृति प्रत्यय रूप अंशों को जोड़ करके ब्रह्म पद का अर्थ निकालते हैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त यही अर्थ निकलता है। इस अभिप्राय से लिखा कि ब्रह्म शब्द से ही युत्पाद्य मानस्य नित्य शुद्धत्वादयो अर्था प्रतीयते युत्पाद्य मानस्य पर तेरह नंबर टिप्पणी है उसका अर्थ करते हैं अवयव शक्तिया पर्यालोच्य मानस्य प्रकृति प्रत्यय का जो अर्थ है जिस प्रकृति शब्द का वाचार्थ प्रत्यय शब्द का वाचार्थ उसे कहा जाएगा प्रकृति प्रत्यार्थ और उसका विचार करते हैं प्रकृति प्रत्यार्थ को लेकर के प्रकृति के शक्ति संबंध को लेकर के और प्रत्यय के शक्ति संबंध को लेकर के जो अर्थ प्रतीत होता है वह नित्य शुद्धत्वादि अर्थ होता है इसे स्पष्ट करने के लिए प्रकृति बता रहे हैं टीकाकार की शब्द की प्रकृति है धातु तो अर्थानुगम, इति शारीरक उतवात न तो प्रत्यक पदार्थ अनुक्रत क्या न तो प्रत्यक ब्रह्मणोह ऐक्यम अने वाक्य न उच्यते तो बृंगतेर धातो अर्थानुगम इति शारी भाष्य उतत्वात तो ये श्रृंगेरी में श्रृंगेरी वाली पुस्तक में प्रतियंत के पास में पूर्ण विराम है क्या या उक्तत्वाद के पास है ऐसे तो उक्तत्वात् के पास भी जरूरी नहीं है लेकिन प्रतीयते के पास ना होता तब भी चलता उसमें है क्या टीका है क्या श्रृंगिरी की इसमें श्रृंगिरी वाले में टीका है में चलो क्योंकि ये जो ब्रह्मशब्द से ही व्युत्पाद्यम से नित्य शुद्धत्वादयों अर्था प्रतीयंते धातोर धातो अर्थानुगमत्ति शारीरिक के भाष्य की पंक्ति है कहा से ये ब्रह्म शब्द से ही से लेकर के उतक उक्तत्वात उक्तत्त यहाँ तक ये ब्रह्म सूत्र शारीरिक भाष्य की ही पंक्ति होनी ब्रह्म ब्रह्म ची सूत्र ची को ही शारीरिक कहा जाता है और ब्रह्म सूत्र भाष्य को शारीरिक भाष्य कहते हैं <laughs> ब्रह्म सूत्र को शारीरिक क्यों कहते हैं शारीरिक मीमांसा भी कहा जाता है, है। तो शरीरे भव शारीरिक शारीरकम शारी ये शारीरिक तो होता है जीव और उसका ब्रह्म रूप से विचार वो शारीरक मीमांसा कहलाता है तो जीव है ये कुत्सित अर्थ में क प्रत्यय हुआ है शरीरे भव शारीर ये हुआ और वो है कैसा कुत्सित यानी निकृष्ट तो निकृष्ट जो जीव निकृष्ट शरीर के संबंध से जीव निकृष्ट हो गया और उसका ब्रह्म रूप से विचार तो ब्रह्म तो सर्वोपरि है पूज्य है तो ब्रह्म रूप से विचार हो जाएगा पूज्य विचार मीमांसा शब्द का अर्थ होता है पूज्य विचार तो जीव का ब्रह्म रूप से विचार होता है पूज्य विचार इसलिए उसे कहा जाता है ब्रह्म सूत्र को शारीरक मीमांसा और संक्षेप में शारीरक कहा और शारीरक भाष्य सप्तमी है का मतलब ब्रह्मसूत्र भाष्य में उक्त ऐसा कहा गया है क्या कहा गया कि ही ब्रह्म से नित्य शुद्धत्वादय अर्था प्रतीयते ऐसा शारीरक भाष्य में कहा है क्यों कहते हैं ब्रिंगतेर धातु अर्थानुगमात ये पंचमयंत हेतु है पूर्वो अला वाक्य हो जाएगा प्रति प्रति प्रतियंत्र तक का प्रतिज्ञा वाक्य और हेतु वाक्य है ब्रिंगतेर धातु अर्थानुगमात तो जो ब्रिंगी वृद्धो धातु है उसका जब अर्थ देखते हैं तो यही अर्थ निकलता है निरति से महान वृद्धि शब्द का अर्थ है महत्ता और यहां पर कोई उपपद है नहीं वृद्धि में यानी महत्ता में अर्थात अपरिचिन्नता में संकोच दिखाने वाला संकोचक कोई उपपद न होने से ब्रह्म शब्द का अर्थ निकलेगा निरतिशय महान निरतिश महान का अर्थ निकलेगा नहीं निरतिश वो साय अपरिछिन्नता अपरिछिन्न को बताया गया कठोपनिषद में इंद्रियभ्यपराह्यर्था से लेकर के पुरुष पर पुरुषान्न परम किंचित सागति वो है पर शब्द निरति से अपरिचिन्नता का परामर्शको तो निरति से अपरिचिन्न जो वस्तु होती है उसे ही कहा जा सकता है नित्य शुद्ध उसमें कोई दोष नहीं होगा और नित्य बुद्ध यानी नित्य चिद्रूप और नित्य मुक्त यानी निरति से आनंद रूप सच्चिदानंद रूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त यह अर्थ ब्रह्म शब्द का अवयव शक्ति से प्रतीत होता है इसलिए माना गया कि प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य में प्रज्ञान शब्द के समानाधिकरण ब्रह्म शब्द के द्वारा समर्थन किया जा रहा है प्रज्ञान पदार्थ के निर्विशेषवादिका ये यहाँ पर कहा गया न तो प्रत्यक ब्रह्मनोहो ऐक्यम अने वाक्यन न उच्यते प्रज्ञान ब्रह्म यह वाक्य प्रज्ञान शब्दार्थ जो प्रत्यक है और ब्रह्म पदार्थ कोई प्रत्यक्ष अलग हो और उन दोनों का ऐक्य बताया जा रहा हो ऐसा नहीं है यानी प्रज्ञान ब्रह्मये अखंड अर्थक नहीं है वाक्य इस वाक्य का अखंड अर्थ नहीं है अपितु प्रज्ञान पदार्थ के निर्विशेषत्व का समर्थक ये वाक्य है बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं